बाहर व्यवहार है ये तो दुकानदारी है और भीतर जिसके बारे में सोचते रहते हैं वो तो सिनेमा है मन का सिनेमा है असल में तुम्हारी मनोवृत्ति का पति कौन है तो सुचुक्ति काल में तुम्हारी वृत्ति जिसमें लीन हो जाती है तो समाधिकाल में जिसमें तुम्हारी वृत्ति लीन हो जाती है तो बोले कि होगा महाराज उसको तो हम जानते नहीं हैं, जो असली है उसको तो जानते नहीं और जो नकली है मनोवृत्ति उसके पीछे घूमती है असली विश्राम का स्थान वही है काल में समाधि काल में ए? वृत्ति जिसके साथ लीन हो जाती है माने वृत्ति का भी जो प्रत्यक है वृत्ति का भी जो सार है प्रत्ययचार जिसको मान उपनिषद में जिसको प्रत्ययचार कहा गया है वो है आत्मना बिंदते वीरजम उसके साथ सो जाओ थोड़ी देर उसमें लीन हो जाओ और पूर्वक समझ के तो समझ के देखोगे तो वो तुम्हारे साथ ही रहता है ये बहुत मजेदार बात है कि श्रीमती जी जब बाजार में जाती हैं तो समझते हैं समझते हैं ना कि हमारे कोई पति थोड़ी देख रहे हैं एक ने हमको सुनाया है ना हाँ, मेरे पिया घर नहीं मुझे किसी का घर नहीं है ना <laughs> तो वो समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है लेकिन ये जो तुम्हारा मनोवृत्ति का जो असली पति है ना जिसके साथ सुषुप्ति में रहते हैं वो जहा जहाँ तुम जाते हो है ना वही वही रहते हैं हाँ जब तुम दूसरे से प्रेम करते हो तभी ये देखते हैं जब दूसरे से मिलते हो तभी ये देखते हैं और देख देखते हैं कि ये हमारी श्रीमती जी जो रात तो, को समाधि में सुषुप्ति में जो हमारे साथ चयन करने वाली श्रीमती वृत्ति महारानी हैं उनकी ये दशा है गली गली घूम रही हैं दुकान दुकान घूम रही है, है? तो नारायण आओ आथ, वो शक्ति प्राप्त करो वो शक्ति वो सामर्थ्य प्राप्त करो जिससे तुम अपने अपने स्वरूप को अपने आत्मा को अपने परम प्रेरणास्पद को पहचान सको ये कोई तो ढोंग नहीं है बना ये जो धूम पूरा दुनिया में चलता है ना नोले क्या कराते हैं बोले आत्म ज्ञान कराते हैं और बोले भाई इनको तो आत्मा का ज्ञान होगा ना बड़ी विचित्र बात है विद्या विंदते मृताम देखो संपूर्ण प्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ आपके ध्यान में पहले से होगा क्योंकि मैं कई दिन सुना चुका हूं प्रत्यय माने समझो मन में जितनी पूर्णाएं होती हैं उन पुरनाओं को जो देखता है तो वो जन्म और मृत्यु से रहित दृक स्वरूप है और उसमें वृत्ति श्रृति का कोई मेल नहीं है वो अपना आत्मा है निर्विशेष है एकता है सब में है जैसे सब घड़ों में एक ही आकाश है लक्षण भेदा भावा व्योम नहीं हुआ घट घट गिरि गुहा आदिशु जैसे घड़े में पहाड़ में गुहा में एक ही आकाश है घड़े का घेरा अलग मकान का घेरा अलग गुफा का घेरा अलग लेकिन आकाश है अरे घड़े में आकाश है कि आकाश में घरा है पहाड़ में आकाश है कि पहाड़ में कि आकाश में पहाड़ है गुफा में आकाश है कि आकाश में गुफा है तो ये जो आत्मतत्व है ये अखंड है और सब में बिल्कुल प्रत्यय का साक्षी हो के प्रत्यय के रात एक अद्वितीय है ये विदित और अविदित दोनों से न्यारा है ये पहले बात कही जा चुकी है ऐसा जो परिशुद्ध है आप फिर देखना धर्म से 50 प्रतिशत अधर्म की जो वासनाएं हैं वो क्षीण होते हैं और उपासना से 99 प्रतिशत जो ईश्वरातिरिक्त की वासनाएं हैं वे क्षीण होते हैं योग से शत शत शत प्रतिशत वासनाएं जो है वो निरुद्ध हो जाते हैं शांत हो जाते हैं और ज्ञान से वासना निरुद्ध नहीं होते वासना का है ना वर्गी धर्म जो है वो वासना का वर्गीकरण कर देता है 50 धर्म की है और 50 अधर्म की है वर्गीकरण माने बंटवारा कर देना धर्म वासना का वर्गीकरण करता है हैं? और उपासना वासना को एकोन्मुख करती है एक ईश्वर की ओर ले जाती है साधना है और जो वासना को निरुद्ध निरोधीकरण करता है वासना का रोक देता है जहां का तहां थैरो और ज्ञान वासना का बाध करता है बोध वासना का बाध करता है जिससे वो निर्वीर्ज निर्वीर्ज होने का अर्थ क्या है ज्ञान वासना को मिटाता नहीं सांप को मारता नहीं सांप के विशैले दांत तोड़ देता है साप के अंदर जो विष की थैली है उसको निकाल देता है और साफ साफ बना रहता है वो चलता है वो फुफकारता है वो सांप की तरह बिगता है परंतु निर्वीर जो हो गया ना सांप है ऐसे अधिष्ठान के ज्ञान से माने अपने आत्मा को अधिष्ठान रूप से जानने पर सर्व का बाध हो जाता है वासना तो और वासना का विषय और वासना करने वाले ये तीनों साकार दिखते रहते हैं और रामचंद्र राज्य करते हैं कृष्ण बोग करते हैं जनक अश्वपति सम्राट का काम करते हैं अश्वपति सम्राट होते हैं वशिष्ठ पुरोहित होते हैं दत्तात्रेय अवदूत होते हैं है? और ये सब क्या है ये सब देखो आकृति तो भास रही है ना राम भी एक करते हैं कृष्ण भी एक करते हैं वशिष्ठ भी एक करते हैं जनक भी एक करते हैं अशोपति भी एक आकृति है व्यक्ति तो है ना तक लेकिन इनके अंदर है ना इनके अंदर वो विष की थैली नहीं है इनके अंदर वो विष के दास नहीं है तो जो अवतार होते हैं उनमें सहज स्वभाव से ही नहीं होते हैं और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो तत्व ज्ञान के द्वारा उसको निकाल के फेंक देते हैं अवतार पुरुष में और सिद्ध पुरुष में थोड़ा अंतर होता है और सिद्ध पुरुष में पहले ज्ञान के पूर्व ज्ञान का प्रागुर्भाव अज्ञान था और ज्ञान से वृत्ति तत्व मस्या आदि के जन्य वृत्ति से वह ज्ञान निवृत्त हुआ और जो अवतार पुरुष होते हैं हैं उनमें पहले से अज्ञान होता ही नहीं तो निवृत्त कहां से होगा ज्ञान का प्रागभाव नहीं होता अवतार पुरुष में अवतार पुरुष में और सिद्ध पुरुष में भी फर्क होता है लेकिन दांत दोनों जगह विषैले दांत नहीं है तब वो कर्म भी करता है वो उपासना भी करता है वो योगाभ्यास भी करता है वो तीनों नहीं करता है हैं? स्वप्तो नास्त में हानिक सोता रहे कोई तो नहीं बाग में प्राज महोद्योगम जनम मूक करोति करोती अत त्यक्तो बुभु क्षुभे ये भोग चाहने वालों ने तत्व ज्ञान छोड़ दिया क्यों छोड़ा है ना नब बाग्मी को बोलने की जरूरत नहीं रही प्राज्ञ को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं रही महान उद्योग की क्षमता रखने वाले को करने की जरूरत नहीं रही और दुनिया दुनियादारों ने कहा कि बाबा ऐसा हो हम अकर हो जाएंगे अकड़ता तो हो जाएंगे तो हमारे घर का काम धंधा कौन करेगा हैं ऐसे भागवत मैंने बचपन में जो पढ़ी थी तो उसमें एक जगह आता है मूल में ही प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान मैं सब दुखियों को छोड़ करके मुक्त होना नहीं चाहता ऐसा हो नैतान बिहाय कृपणान विमुमुक्ष विमुमुक्षे एक विमुमुक्ष एका दुनिया के दुखियों को छोड़ करके हम अकेले मुक्त तो होना नहीं चाहते हैं लोगों के बात बड़ी भारी बड़ी प्यारी लगती है कहा देखो कितने दयालु हैं कितने समाज सेवी हैं कितने परोपकारी हैं है? कि वो दूसरों को बद्ध छोड़ करके स्वयं मुक्त होना भी नहीं चाहते तो इस पर मैंने दृष्टांत पढ़ा हो बचपन में कि भगवान ने कहा कि प्रहलाद चलो तो मुक्ति लो अपने लोक में ले चले तुमको तो प्रहलाद ने कहा महाराज दुनिया में इतने दुखी हैं इनको छोड़ करके हम कैसे अकेले बैकुंठ में चले तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम जो चले सबको तो कैसे ले चलोगे बिना इच्छा के ले चलोगे तो चलते दुखी होगा नागर शाही तो नहीं चलानी चाहिए किसी के ऊपर जो चलना चाहता हो उसको ले चलो हाँ। तो महाराज किसी के यहां गए तो उसने कहा कि अभी हमारे पोते का ब्याह होने वाला है कर लें तब चलेंगे तो एक ने कहा अभी लड़की सिर पर सवार है हम कैसे जाएं? एक ने कहा महाराज कर्ज चुकाना बाकी है एक ने कहा बस हमारा ये संकल्प है कि करोड़पति हो जाएं। ने? हाँ वो तो अभी निन्यानबे लाख हो गए हैं एक लाख और हो जाने दो फिर चलेंगे। अब जिसके पास गाय महाराज कोई ना कोई रुकावट डाले एक मनुष्य उनको नहीं मिला जो तुरंत मुक्ति लेने को भगवान के धाम में जाने को तैयार हो मैंने टीका में पढ़ी थी ये बात हो अंत में हार के जब कोई नहीं मिला तो प्रहलाद एक सुगर के पास गए कि चल भाई तू चल कु में भगवान के धाम में चल तो उसने कहा कि वैकुंठ में क्या है तो बोले वैकुंठ में सुख ही सुख है वहां भगवान के दिव्य पार्षद रहते हैं ए? और भगवान का दर्शन होता रहता है और सब चिन्हयी भूमि है और प्रेम ही प्रेम है आनंद ही आनंद है तू चल तो बोला कि हम ही चलेंगे कि हमारी पत्नी बच्चे सब चलेंगे तो प्रहलाद ने कहा कि तू जिसको चाहे ले चल सब चल सकते हैं तो उसने कहा अच्छा चलो सलाह करते हैं अब घर में गया महाराज बीवी बच्चे उसके इकट्ठे हुए सुकरी जी आई है न आ, सु, सुकरी जी आई और सुकर नंदन लोग इकट्ठे हुए हैं हाँ हाँ ये मैंने उस किताब में भागवत की में ही पढ़ा था तो पंचायत हुई बोले भाई प्रहलाद जी आए हैं बड़े भारी भक्त हैं क्या चाहते हैं कि सब लोग मुक्त होके बैकुंठ में चलाए आ, तो, और तो किसी के कुछ नहीं सूझा पर वो जो श्रीमती थी उनकी उन्होंने कहा कि जब कहीं जाना है तो पहले ये पूछो कि वहां हम लोगों का भोजन जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो हम यहां खाते हैं वो वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा हैं तो प्रहलाद जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ना बाबा वहां ये चीज तो खाने को नहीं मिलती वहाँ तो भूख प्यास लगती नहीं है वहाँ तो भगवान का दर्शन कर के सब को नए आनंद की प्राप्ति होती रहती है तृप्त रहते हैं कई सब विषयों की क्या जरूरत वहाँ तो श्रीमती ने कहा देखो ना, है ना? तुमको बस यही बात ने पति से कहा कि तुमको ये बात नहीं सूझी थी है ना? हम अपने भोजन के बिना भला वहाँ कैसे रह सकते है तो उन्होंने भी मना कर दिया तो प्रहलाद अकेले मुंह लटकाए हुए भगवान के पास आए भगवान ने पूछा क्यों प्रहलाद का क्या बात है क्या लोग दुनिया में ऐसे रचे सते हैं महाराज है कि अच्छा अब इन लोगों को यहां रहने दो हम आपके साथ करते हैं नैतान विहार कृपणान बिमुख कहा देखो ये ऐसी ही वस्तु है केवल जानने भर से ही प्राप्त हो जाती है अगर अन्य वस्तु का ज्ञान हो ना जैसे हम रूमाल को जाने हैं, तो रूमाल उठावेंगे लेके अपने साथ ले जाएंगे सब न मिलेगी प्रयत्न ही करना पड़ेगा रूमाल और दूसरे की हो तो मिलेगी भी नहीं जल्दी और जान के रूमाल तो ले जाना पड़ेगा पर अपने आप को अगर जानेंगे तो क्या जानने के बाद अपने को साथ ले जाने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ेगी कोई प्रयत्न करना पड़ेगा कहीं जाना पड़ेगा है? तो केवल विद्या से माने केवल जानने मात्र से केवल ज्ञान मात्र से आ, इस वस्तु की प्राप्ति होती है तो लेकिन लोग जो हैं तो प्रयत्न करके अपना अंत शुद्ध करो और प्रयत्न करके श्रवण मनन निदिध्यासन करो अगर तुम दुनिया ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते तो अपने परमार्थ को अपने परम कल्याण को है न केवल इच्छा न होने से जिज्ञाता न होने से इससे क्यों वंचित होते हो इसके लिए जिज्ञाता करो इसके लिए प्रयत्न करो इसके लिए सन्मार्ग पर चलो ईश्वर हमारे पास है हो है ना लाखों रूप में रोज ईश्वर देखता है आ, हजारों रूप में हमारी उससे जान पहचान है सैकड़ों रूप में उससे हमारी मित्रता है, है? और वो बाहर नहीं है वो हमारा मैं ही है है ना? जब सब में वो हो सकता है तो हम में नहीं हो सकता जब सब वो हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता केवल जानने भर की देर है हैं? खुली आंख से परमेश्वर को देखो परमात्मा को देखो इसके लिए ना समाधि लगाने की जरूरत है ना आवृत्ति की जरूरत है न ना कोई गड़बड़ करने की जरूरत है ये तो अपना आपा है जानो ये मिला मिलाया है ना निकट है ना दूर है ना दूर है ना निकट है बोना उसके मिलने में कोई देर नहीं है हाजरा हजूर है भोले बाबा जी बोलते थे हाजरा हजूर है न निकट न दूर है हैं ये तो खुला हुआ पिटारी में रखा हुआ नहीं खुला हुआ ये नूर है अपना आपा है नारा। च क्षु श्रोत्रोलिंद्रियाषदमु मराकोस्तराकर निरते जो संतु, संतु, ओम तदात्मनतेजोपनिषत्सुधर्मायिशंत मिशं स विद्या विंदते मृतम आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृत तो कल आपको ये सुना था कि यदि सामर्थ्य प्राप्त करना हो तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए तो प्रयत्न करना आवश्यक है देखो हमारे जो वकील हैं बैरिस्टर हैं जज हैं उनके पास बुद्धि तो बहुत होती है लेकिन उनके मन में तत्व ज्ञान की इच्छा नहीं होती है वो काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जिससे डॉक्टर चाहता है कि हम मरीज की चिकित्सा कर सकें कितना ज्ञान हमको चाहिए रोग को समझें दवा को समझें उनके हेतु को समझें वकील बैरिस्टर अपनी जीविका चलाने के लिए इतना ज्ञान चाहिए कानून का उतना चाहते हैं वो यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते हैं तो उनके अंदर अर्थित्व का अभाव है <coughs> माने आकांक्षा नहीं है जिज्ञासा नहीं है और कई गांव के लोग जिज्ञासु तो बहुत होते हैं परंतु उनके पास बुद्धि नहीं होती है कि समझे। थोड़ा अंतकरण ऐसा चाहिए कि अर्थ में भोग में कर्म में आसक्त न होए, चित्त में थोड़ी एकाग्रता होए, इसी को समित प्रतीक्षा बोलते हैं थोड़ा सहले, थोड़ा शांत रहे, तो वस्तु की जानकारी में इससे सहायता मिलती है इच्छा भी चाहिए कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो और ब्रह्म ज्ञान के लिए सामर्थ्य भी होवे तो समझ सकें इच्छा और समझ दोनों चाहिए इच्छा और सामर्थ्य दोनों चाहिए जब अजोग्य आदमी के चित्त में इच्छा का उदय होता है तो वो दुख भी देता है वो ना। जैसे कोई गौना आदमी है और ऊंचे पेड़ पर से वो आम तोड़ना चाहे तो सामर्थ्य तो है नहीं वो फल के उछलेगा बारंबार, हैं? लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंचेगा नहीं तो गोरे भाई हमारे जीवन में ऐसी शक्ति ऐसा सामर्थ्य आ जाए कि हम उसको पकड़ सकें तो आत्मना बिंदते वीरियम सामर्थ्य संपादन करना चाहिए जिसे विवेक वैराग्य उपरति प्रशिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुखा ये दूसरा अभिप्राय इसका ये है कि यदि आप स्वयं अपने कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करोगे तो दूसरा कुरी तो आपके लिए करेगा नहीं आपको भोजन करना होता है तब तो ये नहीं कहते कि हमारे बदले तुम खा के आओ और बाथरूम में जाना होता है शौचालय में जाना होता है तो तुम्हारे बदले दूसरा जा नहीं सकता उसके लिए तो तुम एवजी तो जी स्थानापन्न तो व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करते हो और यदि त्याग पूर्वक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो क्या उसके लिए दूसरे की नियुक्ति करोगे कि हे तुम हमारे लिए संसार की ममता छोड़ दो आसक्ति छोड़ दो है और कहे है, तुम हमारे लिए जाओ जरा सुन के तो आओ तत्व ज्ञान प्राप्त करके तो आओ ये हाँ, हाँ, पूरे पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व तो तत्वज्ञान में नहीं हो सकता हैं? कि पूरा का पूरा समाज ही तत्व ज्ञानी हो जाए वो लोग इस विषय को समझते नहीं है ना अब आजकल देखो ऐसी बात कहें तो कौन सुनेगा कि ये तत्वज्ञान सामूहिक वस्तु नहीं है तो पूरा का पूरा समाज ही तत्वज्ञानी हो जाए बिड़ला जी के यहां से एक बार आए प्रतिनिधि प्रोफेसर आए, पिलानी से कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सबको हम ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं तो असल में ब्रह्म ज्ञान देने की वासना ब्रह्मज्ञानी में नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान लेने की वासना तो जिज्ञासु में होती है और असल में जिसके मन में जिज्ञासा होती है उसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी होता है ब्रह्मज्ञानी लोग जो हैं, वो कहा आओ तुमको हम ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं ये ढिरा पीटने की जरूरत ब्रह्म को नहीं रहती है अब भाई अंहरों में कान राजा बोलते हैं, ना अंधों में काना राजा तो हैं? जहाँ लोग ब्रह्म ज्ञान की वस्तु नहीं समझते हैं वहां जाके तुम चाहे जिस बात को ब्रह्म ज्ञान कह लो तो ये तो जो स्वयं जिज्ञासु होता है और स्वयं शुद्धांतकरण होकर प्रयास करता है उसकी अंतकरण में इस विद्या का उदय होता है ये विद्या है ये भी ध्यान में रखनी चाहिए ये बात क्या है विद्या है तप का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है तप होए कि न होए ब्रह्मज्ञान हो सकता है बोला त्याग का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है त्याग होए कि नहीं होए ब्रह्मज्ञान हो सकता है जंगल में रहने का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है आंख बंद करके बैठने का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है वृत्ति की आवृत्ति करने का नाम ब्रह्म नहीं है समाधि लगाने का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है ये त्याग नहीं है ये तपस्या नहीं है ये समाधि नहीं है ये आवृत्ति ये उपासना नहीं है ये तो जैसे आप हीरे को पहचानते हैं हीरे को पहचानने की एक विद्या होती है ना, उसमें समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है केवल उसको पहचानने के लिए उपयोगी एकाग्रता जितनी है आ, के हीरे को देखने के लिए उसकी चिलक कैसी है उसमें कोई रंग नहीं है और बिल्कुल स्वच्छ है शुद्ध है उतने ही देखने भर की उसमें जरूरत होती है आ, ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए समाधि लग जाने की अपेक्षा हो तो लोग कहते हैं कि अरे अभी समाधि तो लगी नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा तो कोई कहते हैं घर द्वार छोड़ के हिमालय में गए ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा बोले चौरासी धूनी तापी नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा है पीठ की रीढ़ सीधी नहीं की तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा है और देवता के लिए यज्ञ जागादी होम किया नहीं तो तत्व ज्ञान कहाँ से होगा कि ये सब बात फालतू है जो लोग ब्रह्म विद्या को विद्या के रूप में नहीं जानते हैं के रूप में जानते हैं जो ब्रह्म विद्या को विद्या नहीं ये तो हीरे को समझना है सोने को समझना है चांदी को समझना है माटी को समझना है अपने आप को समझना है इसमें भाषा का सवाल नहीं है कि एक दूसरे का सिर फोड़ लें किसी भी भाषा में ये ब्रह्म विद्या मिले तो वहां से ये ग्रहण करने की वस्तु है क्योंकि जो भाषा का पक्षपात करके विद्या को तो छोड़ देता है वो मूर्ख है तो यह जानकारी का प्रश्न है तो इसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना चाहिए क्या उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम आत्मना है ना जरा ध्यान दो उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मैव नात्मावसादे आत्म हि्त्मो आत्मैव आत्म ऋपुरात्म बंधुरात्मस्त ये नात्म आत्मना जिता अनात्मनस्तु शु वर्ता शुव बोले भाई एक ने कहा कि हमको और हमारे बेटे को दोनों को साथ साथ ब्रह्मज्ञान होना चाहिए बल्कि हमारे बेटे को पहले होना चाहिए हमको बाद में